लेकर हम व्यंजन आए सबके मन को जो भाई नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत है नमस्कार तो आज हम आपके पास आए हैं कोबरी रोटी लेकर के अब आप सोच रहे होंगे कोबरी रोटी अरे कोबरी मतलब होता है कोकोनट नारियल रोटी तो रोटी है तो हम ये कोकोनट रोटी आपके लिए लेकर आए हैं देखिए ये कोकोनट रोटी बनाने का तरीका बताने से पहले आपको हम ये बता दें कि इस कोकोनट रोटी की खास बात क्या है वो ये कि ये रोटी मीठी भी हो सकती है और नमकीन भी हो सकती है और आप इसको तुरंत बना के तुरंत खा सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना है तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको दस मिनट का टाइम है ना 10 तो मिनट में भी यह बन सकती है मगर हां चावल भीगा हुआ होना चाहिए तो भैया 10 मिनट में तो नहीं मगर अगर आपने तैयारी कर ली है तो आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इस रोटी की खासियत यह है कि यह बेहद हल्की है घी बेहद कम है और खाने में जबरदस्त बहुत बढ़िया तो साहब क्या करिए पहले एक पाओ चावल ले लीजिए हाँ वही डोसा बनाने वाला चावल चावल ले लीजिए एक पाव चावल तो एक नारियल हाँ नारियल जिसके आप टुकड़े काट सकते हो वो नारियल पचास ग्राम गुड़ देखिए अब यहां पर गुड़ मैं आपको पचास ग्राम कह रहा हूं तो पचास ग्राम अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो भैया ज्यादा ले लीजिए कम मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा कम डालिएगा नमक स्वादानुसार हाँ स्वादानुसार मतलब नमक तो नमक जैसा ही डाला जाएगा ना एक चम्मच जीरा ये जरूरी है तो साहब क्या करना है कि चावल को धो लीजिए बढ़िया से धोइए और उसके बाद एक घंटे तक उसको भिगने दीजिए जब चावल भीग रहा हो तो नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए अब आपने नारियल के टुकड़े कर लिए आपका चावल भीग चुका है तो चावल में जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसको फेंक दीजिए हाँ मगर आपको एक बात बता दूं अगर आपके घर में किचन गार्डन हो ना तो ये जो चावल का पानी है इसको आप किचन गार्डन में पौधों को देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें बहुत नरिशमेंट होता है अच्छा साहब अब ये चावल और उसके बाद नारियल और थोड़ा गुड़ जो आपने लिया था जीरा कच्चा जीरा है मैंने कोई भुना नहीं है जीरे को इसको लीजिए थोड़ा नमक डालिए और मिक्सी में बढ़िया से पीस लीजिए अगर पानी अगर आपको लगे कि पीसने में कुछ दिक्कत हो रही है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए आपको डोसे के बैटर वाली कंसिस्टेंसी लानी है असली मुद्दा ये है क्योंकि आप तो इसकी रोटी यानी डोसा बनाने जा रहे है ना तो साफ तवा लीजिए तवे पर थोड़ा तेल डालिए थोड़ा तेल डालिए भाई मैं अभी ज़्यादा तेल डालने को नहीं कह रहा हूँ थोड़ा तेल डालिए आपका तवा तैयार हो गया जब तवा तैयार हो जाए तो उस पर बैटर को डाल दीजिए थोड़ा बड़ा डोसा बनाना चाहते हैं तो बड़ी रोटी ज़्यादा बैटर, छोटा तो थोड़ा बेटर जब आप उसको डाल देंगे उसके बाद उसको ढक दीजिए देखिए हमेशा हम ढकने की बात क्यों कहते हैं हम ढकने की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे यानी जो आपकी रोटी की निचली साइड है वहां तो ऑयल है और वहां पर हीट मिल रही है जो ऊपर वाली साइड है वहां पर स्टीम से पक जाए क्योंकि जो स्टीम आप बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं वो स्टीम ढकने की वजह से वापस आपकी रोटी डोसा जो भी आप बना रहे हैं उस पर जाएगी और उस स्टीम से भी कुकिंग होगी अब वो कुकिंग हो गई उसके बाद अगर आप, तो आप कुंग रखकर उसको नीचे से फ्लेम पर फ्लेम मतलब तवे के ऊपर आप उसको पका सकते हैं थोड़ा तेल डाल दीजिए और साहब बस निकालिए और गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार है आपको सच बताऊं इसमें मजे की बात क्या है इसमें आपको चटनी तक लगाने की जरूरत नहीं मगर अगर आप मेरे जैसा टेस्ट रखते हैं ना तो भैया मीठे मीठी रोटी और उसके साथ में बढ़िया चटनी अरे कोई भी चटनी हो सकती है आपके पास हरी धनिया नारियल या आप ये समझिए इमली की चटनी अरे कुछ भी नहीं है तो साथ कोई सॉस ले लीजिए ना उसके साथ लगाकर खाइए क्या बढ़िया और अगर गरम हो वाह वाह वाह क्या बात है साहब मगर अब सबको तो आप अगर आप सबको गरम खिला रहे हैं तो खुद तो गरम खाना आपके लिए मुश्किल होगा तो ऐसा करिए ना जब आप सबको खिला लेना तो किसी एक को पकड़ लाइए खाने वाले को उससे कहिए कि ये मैंने बैटर डाल दिया है और जब ये तैयार हो जाए तो मुझे निकाल कर देना तो साहब हो गई बात हमारी आज की पक्की ये हमने आपको बताई कोकोनट रोटी यानी कोबरी रोटी देखिए बात क्या है ना कि सुंदरी जी की रसोई में आने पर आपको ना सिर्फ कुछ मजेदार खानों के बारे में पता चलता है बल्कि धीरे धीरे आप थोड़ी तेलुगु भी सीखते जा रहे हैं ठीक है साहब तो आज के लिए चलते हैं बस इतना ही आपका धन्यवाद कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त